नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होते हुए और खुशी हो रहा है मुझे कि आप सभी को आज एक नए मेहमान जो सागर एमपी से पधारे हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा तो आइए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ विशेष डॉक्टर कृष्णा राव जी जुड़े हुए हैं जो खास एमपी के लोगों से बहुत प्यार करते हैं तो कुछ अभियान भी चला रखे हैं अपनी तरफ से नशा मुक्त करने के लिए लोगों को प्रयास करते रहते हैं और अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर भी योग अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं तो काफ़ी लोगों से मिलते हैं एनजीओ से मिलते हैं और जो अच्छा बने वो लोगों को देने का कोशिश इनकी हमेशा जारी रही है तो आइए बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृष्णा राव जी नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप बहुत अच्छा हूं जी जी जी मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड में या जो सामाजिक सेवा है वो कब से कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये सामाजिक सेवा का विचार तो करीब पच्चीस साल पुराना है और उसके तहत एक गांव में आना जाना था सागर के नज़दीक एक गाँव है डोंगासरा और उस गांव में बहुत नशा होता था अच्छा। अभी भी होता है मगर अभी थोड़ा उसमें सात्विकता बढ़ी है, है। तो गांव में आते जाते एक बात महसूस हुई कि गांव इसलिए गरीब है क्योंकि उसका अनावश्यक सबसे ज्यादा पैसा नशे में, में खर्च होता है, है। हाँ हाँ हा। तो एक पाँच छः हजार की आबादी के गांव में से भी करीब एक हजार लोग भी दारू पीते हैं तो एक से डेढ़ लाख रुपये प्रतिदिन का गांव से पैसा, निकल, पैसा निकल जाता है फिर तीस चालीस पचास हजार का लोग गुटखा खा जाते हैं वो भी एक अनावश्यक नशा है तो इन चीज़ों को महसूस करके और सरकार तो कानून बना सकती है दारू की फैक्ट्री रोक सकती है दारू बिकना रोक सकती है मगर लोगों का दारू पीना सरकारी कानून से नहीं रुकेगा बिल्कुल <laughs> सही तो ये विचार करके हमने उस गांव में सुबह के समय जाना शुरू किया लोगों को प्रभात फेरी के लिए प्रेरित किया योग शिविरों का आयोजन किया और वो सब करने के बाद महिलाओं को भी इकट्ठा किया उनसे पत्र लिखवाए कलेक्टरों को कि वहाँ पर देसी दारू का ठेका ना खोला जाए फिर चोरी छुपे दारू बिकती थी तो पुलिस वालों के नंबर महिलाओं को दिए कि आप फोन करके सूचना दें, दें पुलिस को बताएं मगर फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं, नहीं पड़ रहा था और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां मानी कि लोगों को संकल्प दिलाना भी शुरू किया कि आप ये संकल्प ले लें कि खुद के पैसों की दारू नहीं पियेंगे तो उससे भी थोड़ी कमी आई गांव में और खुद के पैसों का गुटखा नहीं खाएंगे कोई खिलाएगा कितने दिन तक खिलाएगा फिर एक टोका टोकी अभियान भी चलाया अच्छा और कुछ ऐसा बाइकआउट भी किया कि आप यदि दारू पी के आएंगे तो हम आपसे काम नहीं लेंगे और अभी जो गाँव वालों से जब काम लेते हैं तो वो कहते हैं साहब हम तो गरीब हैं और पैसों के लिए बढ़ावा करते हैं हम उनको समझाते हैं कि आप गरीब आप नहीं हों गरीब हम हैं <laughs> क्योंकि आप 400 रुपए 500 रुपए लीटर का दारू पीते दारू हो हमको बीस रुपये लीटर की पानी पीने में दस बार सोचना पड़ता है आप चार हजार रुपये किलो का गुटखा खाते हो हम तो छः सौ रुपये किलो का बादाम खाने में दस बार सोचते हैं।, हैं तो इस तरह से काउंसलिंग करते हुए और अभी यहाँ हम ब्रह्म कुमारी में इस मीडिया शिविर में आए हैं और अभी हम पुष्पन जी से चर्चा कर रहे थे कि हमारे प्रयासों के साथ यदि ब्रह्म कुमारी कभी एक सत्र उस गाँव में लग जाएगा छः अच्छा सात दिन का तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और हमको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल एक आध्यात्मिक शक्ति जब गाँव में पहुंचती है तो सात्विकता बढ़ती है और उसी सात्विकता का लाभ फिर समाज को मिलेगा बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर कृष्णा राव बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जहाँ तक हम लोग बात करें नशा मुक्त होने की तो लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन है और नशा करने से ऐसा कुछ होता भी नहीं है उनका परिवार आर्थिक स्थिति से जूझता है खुद भी अपने स्टेटस को गवा देता है अपना करेक्टर कम हो जाता है विचार करने वाली बात यह है कि दारू पीने के बाद वो खुद ही महसूस करता है अच्छे लोगों से मिल नहीं पाता जी तो जहां हम अच्छे लोगों से मिल नहीं पा रहे तो वो खुद ही समझना चाहिए कि मेरे इस नशे की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं इसको तुरंत कम कर देना चाहिए दरअसल ये मानसिक बीमारी से भी ज्यादा शारीरिक बीमारी है हम्म योग में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति का स्वादिष्ठान या मणिपुर चक्र दूषित हो जाता है तो उसको किसी भी चीज की लत लग सकती है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। और वो लत योग से कुछ हद तक दूर होती है मगर कुछ आहारचर्या में भी जैसे जिन लोगों में सल्फर की कमी होती है वो भी ज्यादा नशा करते हैं कोई ना कोई नशे की तरफ आकृष्ट होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर उतना नहीं रहता और उनको लगता है कि दारू पीने से उनकी इम्यूनिटी पर... अच्छी हो रही है <laughs> तो इस तरह की दलील है वो देते हैं आ... और जैसे गुटखा खाने वाले जर्दा खाने वाले उनको ये लगता है कि जर्दा बोले ईश्वर ने बनाया है और ये भगवान भी खाते हैं तो हमको भी खाना है तो इस तरह की बातें करते हैं सोम रस का पा सोम रस से जोड़ देते हैं दारू को तो ये सब उनके अपने तर्क होते हैं और उन तर्कों मतलब ये शारीरिक बीमारी भी है नशे की आदत और मानसिक बीमारी भी है तो शारीरिक बीमारी के स्तर पे तो हम लोग कपाल भाती प्राणायाम करवा के और कुछ उनको अदरक वगैरह का सेवन ताकि सल्फर की मात्रा उनके बढ़े रहे। बढ़ रहे बढ़ जाए अजवाइन का सेवन करवा के <laughs> और ये जर्दा से तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है <laughs> और उनको बगैर जर्दा खाए सुबह का मोशन नहीं होता <laughs> तो उस और कैंसर तो होता ही है तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये जो जर्दा भगवान ने बनाया है ये आपके खाने के लिए नहीं बनाया है, ये कीटनाशक के रूप में बनाया है बिल्कुर, बिल्कुर। और प्रकृति में जो भी चीज़ है जैसे आ, कोई भी पत्ती है फल है फूल है जो गाय और कुत्ता नहीं खाते हैं उसको इंसान को नहीं खाना चाहिए तो इस तरह की भी काउंसिलिंग उनको करनी पड़ती है तो कुछ लोगों को बात समझ में आती है कुछ लोग कुछ एक महीने के लिए छोड़ भी देते हैं मगर फिर दोस्तों की संगति और दूसरे लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि चलो इससे कुछ नहीं होगा एक बार पी लो तो इस तरह की भी चीज़ें हैं बिल्कुल जिससे वो आदत पूरे से नहीं छूट पाती मगर थोड़ा परिवर्तन आता है और जब घर में थोड़ी सी तरक्की होती है तो फिर धीरे धीरे करते हुए तो मुख्य वो यही बात है कि सात्विकता यदि घर में पहुंचेगी तभी ये चीज़ें खत्म होंगी ध्यान पहुंचेगा सात्विकता पहुंचेगी तो खुशहाली आएगी और खुशहाली के साथ साथ ये आदतें खत्म होंगी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कृष्णा राव बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा जो है इंटीमेशन तो दे ही देता है लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग उन चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और जैसे कि आपने बताया शारीरिक भी वादी हो सकती हैं और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है लेकिन तो कभी कभी ये आदतवश हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाते लेकिन आपने जो प्रयास किया है अभी तक कितने लोगों ने नशा छोड़ा है थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा कि इतने समय में इतने लोगों ने गाँव में करीब एक से ज़्यादा आबादी नशा करती है और औसतन मतलब तीन सौ से चार सौ लोग नशा मुक्त तो हो जाते हैं जी, जी जी जी एक ही समय में आपको 300-400 लोग नई पीने वाले मिलेंगे सुबह प्रभात फेरी करने वाले मिलेंगे हुँ, हुँ, मगर उनको अतिरिक्त साधनों की भी जरूरत है जैसे हम लोग योग शिविर करते हैं तीन से पांच दिन के करते हैं यदि वहां पर रेगुलर मेडिटेशन सेंटर रहेगा या रेगुलर राजयोग की कोई व्यवस्था वैसी होगी तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा वो इन प्रयासों में स्थायी हो जाएगा और स्थायी <laughs> तरह से हम लोग उस चीज को कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और कोशिश यही है कि जहाँ जब जिस गांव में यदि सत्तर अस्सी प्रतिशत तक लोग व्यसन मुक्त हो गए तो बाकी बीस प्रतिशत भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर आपने आप ही छोड़ जी डॉक्टर कृष्णर और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और हमने भी ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से मेडिकल विंग के माध्यम से पूरे राजस्थान में एक अभियान छेड़ा है आ, मेरा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान मेरा राजस्थान वेस्टन मुक्त राजस्थान इस विषय को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं रैलियां अभियान जारी हैं लोगों को जागरूक करने का और उन्हें नशे से मुक्त रहने के अलग अलग तौर तरीके भी बता रहे हैं जीवन शैली बता रहे हैं ताकि वो जल्दी से इस लत से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को अपने स्वास्थ्य को अपने परिवार को बचाएँ और समृद्ध परिवार बनकर वो भारत का नाम रोशन करें इस शुभकामना के साथ इस शुभ मंगल कामना को लेकर हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ भी हम लोग इन चीज़ों को ज़रूर करेंगे और आपके यहाँ भी सेंटर नज़दीक है तो निश्चित तौर पे ये काम भी आसान हो जाएगा आप तनावमुक्त रहने के लिए जैसे कि क्या बताना चाहेंगे लोगों को एक संदेश के रूप में राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं ये हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है जी मैं तो तनाव मुक्त होने के लिए ब्रह्म कुमारी इसके जो गीत हैं वो सुनता हूँ ध्यान लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ प्रातःकाल उठ के सुबह से दिनचर्या ऐसी बनाऊँ कि किसी प्रकार का सुबह से तनाव आ ही ना पाए ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा रहेगी प्राणायाम करते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगी ध्यान करते हैं तो फिर तनाव आने का प्रश्न ही नहीं उठता और जब पहला सुख निरोगी काया ये सिद्धांत <laughs> है हमारे संस्कृति का बिल्कुल <laughs> बिल्कुल तो उस सिद्धांत का पालन सभी को करना चाहिए और उसी के तहत ये सारी बातें आती हैं नशा मुक्ति भी उसी से जुड़ा हुआ है तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है मैं आशा करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम के जरिए नशा मुक्ति के अभियान और गति पकड़े पूरा राजस्थान नशा मुक्त हो और ये हम सब के लिए गर्व की बात होगी जी सरकारी जे, प्रयासों से नहीं बल्कि एक संस्था के प्रयास से ये चीज़ संभव हो रही है तो मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं जी जी अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे एम सागर में है तो सागर में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो देखने लायक है जी हाँ सागर मैं डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो डॉक्टर हरी सिंह और बहुत प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और यदि शायद जीवित होते तो पहले उपराष्ट्रपति देश के बनते उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर 1946 मतलब स्वतंत्रता से एक साल पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की सागर में और उसी विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ मैं अच्छा। गौरवान्वित महसूस करता हूँ <laughs> वहाँ मुझे कंप्यूटर और मीडिया के विषय पढ़ाने का अवसर मिलता है।, है और उसके साथ साथ महार रेजिमेंट सेंटर है जो पूरी की पूरी एक रेजिमेंट सागर में बसी हुई है और बाकी आसपास के बहुत से दर्शनीय स्थल हैं राहत वाटरफॉल है और धामोनी में दरगाह है आप चंद में ऐतिहासिक गुफाएं हैं अरे वा तो इस प्रकार के काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और हुँ। सागर मौसम के लिहाज से रहने के हिसाब से बहुत सस्ता और सुंदर शहर है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर कृष्णा राव जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाएँ विचार सुनकर और सागर के बारे में आपने जो प्रशंसा की ऐतिहासिक जगह के बारे में बताया दोनों तो निश्चित तौर पे हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उन्हें भी आकर्षण बन गया होगा कि कभी हम एमपी गए तो सागर जरूर होकर आएंगे तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने डॉक्टर कृष्णा राव को सुना उन्होंने जो प्रयास किया है अपने गांव में नशा मुक्त करने के लिए लोगों का बहुत ही सराहनीय कदम है उनका और एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे मीडिया और टेक्निकल चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ पर और आज विशेष रूप से अभी मीडिया विंग का जो प्रोग्राम है उसे अटेंड कर रहे हैं और यहाँ से विशेष कुछ संकल्प लेके जा रहे हैं और वो संकल्प लेके वो अपने गांव में उन चीज़ों को ज़रूर रखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा तो डॉक्टर कृष्णा राव जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से और उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाएं है करते हैं और आप अपने इस संकल्प में संपन्न हो जाएं सफल हो जाए ऐसी प्रेरणा के साथ ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़े में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ चलिए मित्रों आप सुनाए हैं रिडुमन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो बस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 कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है